देवी भागवत पाँचवा स्कुम्भ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान है। व्यास जी कहते हैं राजेंद्र संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया पूरे एक हजार वर्ष तक शुम्भ राज्य करता रहा राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे उनके दुख का पार नहीं था उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा गुरु अब क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें महाभाग आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है बहुत से उत्तम उपचार हैं हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं उन्हें आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें उनकी सभी विधियाँ आपको विदित है वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें जिससे हमारे संकट टल जाए बृहस्पति जी इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाए बृहस्पति जी कहते हैं देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले कुछ कर ही सकते हैं मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूंगा यज्ञों में इंद्र अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है वे स्वयं तुम सब के सब विपत्ति में पड़े हुए हो हु। फिर यज्ञ क्या कर सकेगा होनहार अवश्य होकर रहती है उसे कोई टाल नहीं सकता तब भी उपाय तो करना ही चाहिए यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है कुछ विद्वानों का कथन है कि देव ही बलवान है और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान देव को निरर्थक बतलाते हैं परंतु मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं अतएव अपने बुद्धि से विचार करके सर्वथा यत्न करने में लग जाना चाहिए इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूं पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था प्रधान देवताओं तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए दुर्दैवश जब जब तुम पर आपत्तियां आए तब तब मुझे स्मरण करना मैं तुमको संकट से मुक्त कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ तुम्हें मायाबीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है मैं समझता हूँ पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगे दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ देवताओं जो कहने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी